इस वक्त वहां खड़े सभी पुलिस ऑफिसर नवजोत की तरफ देख रहे थे लेकिन उसे कोई जवाब नहीं दे सके ब्यूरो चीफ अमृत अभिजात को भी यहाँ खड़े होकर रमाकांत के लॉयर नवजोत कालरा की बकवास सुननी पड़ रही थी क्योंकि उनके ऊपर भी प्रेशर था कालरा बहुत पहुंचा हुआ वकील था उसने पूरे डीएन नगर ब्रांच को अंडर प्रेशर डाल दिया था इसीलिए ब्यूरो चीफ अमृत अभिजात भी चुपचाप खड़े होकर कालरा की बातें सुन रहे थे उसके साथ ही अन्य पुलिस वाले भी वहां खड़े खड़े कालरा की बातें सुन रहे थे कालरा ने सभी का मुंह बंद कर दिया था विक्रांत भी वहां चुपचाप खड़े होकर कालरा की सारी बातें सुन रहा था कुछ देर तक उसकी बातें सुनने के बाद विक्रांत ने अपने हाथ में लिए हुए के के बर्गर वाले पैकेट में से बर्गर निकालकर सामने खड़े एक पुलिस वाले के हाथ में पकड़ा दिया फिर उसने अपने हाथ में ली हुई डॉक्यूमेंट्स की फाइल को भी पुलिस वालों को पकड़ा दिया उसके बाद हाथ में पैकेट लेकर तेजी से नवजोत की तरफ बढ़ने लगा वो चुपचाप जाकर कालरा के पीछे जाकर खड़ा हो गया वो सही मौके की तलाश करके कालरा के मुंह को इस पैकेट से ढकने के फिराक में था उसे ऐसा करते कालरा को छोड़कर अन्य सभी पुलिस वाले देख रहे थे लेकिन किसी ने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जैसे ही विक्रांत को मौका मिला उसने कालरा के चेहरे को पोलिथीन ऐसी ढक दिया और फिर उसे बिना कुछ मौका दिए फटाफट उसे हाथ और पैर ऐसी पीटने लगा कुछ ही पल में उसने रमाकांत के वकील कालरा को पीट पीट कर जमीन पर धराशायी कर दिया कालरा बस इधर उधर भागते हुए अपनी जान बचाने की कोशिश करता रहा थोड़ी देर तक पिटते रहने के बाद किसी तरह से कालरा का मुंह पोलिथिन से बाहर निकला फिर वो पागलों की तरह इधर उधर देखते हुए चिल्लाने लगा कौन कौन था, कौन था कौन था कौन था किसने मारा मेरे को रमाकांत का वकील कंफ्यूज था इतना ज्यादा पिटने के बाद भी उसे ये नहीं पता चल सका की आखिर उसके चेहरे को ढककर उसे पीटा किसने उसे बुरी तरह से पिटने के बाद विक्रांत भी वहां नहीं रुका और सीधे ही सामने बने इंटेरोगेशन रूम की तरफ चला गया अब तक लॉयर कालरा फिर से चिल्ला किसने मुझे मारा वहाँ खड़े सभी पुलिस वालों को अच्छे से पता था कि कालरा को विक्रांत ने पीटा है लेकिन फिर भी वो शांति खड़े रहे ब्यूरो चीफ अमृत अभिजात ने कालरा से कहा क्या हुआ कालरा साहब आप इतने परेशान क्यों लग रहे चुप करो तुम सब मिले हुए हो मुझ पर अटैक करने की कोशिश कर रहे मैं मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा सबको सबको सस्पेंड करवाऊंगा मैं कालरा की आंखों में डर का माहौल देखा जा सकता था अरे क्या बात कर रहे हैं कालरा साहब डिप्टी ब्यूरो चीफ मिताली सिन्हा ने, ने कहा लग रहा है आप रात भर से सोए नहीं ना इसलिए गुड फील नहीं कर रहे मुझे लगता है आपको थोड़े आराम की जरूरत है चुप रहो मुझे कुछ नहीं हुआ तुम तुम लोग मुझे पागल समझ रहे हो क्या नवजोत कालरा ने कहा तभी अचानक ऐसी उसे किसी की परछाई दिखाई दी और कालरा डर के मारे चीख पड़ा लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां इंटेरोगेशन रूम का मेटल डोर खोला हुआ था और अंदर से चेतन राय बाहर की तरफ आ रहा था और उसी के परछाई देखकर कर वो चौंक उठा देखा कहा ना आप बहुत थक गए हैं और आपको आराम की जरूरत है अमृत अभिजात ने कालरा की तरफ देखते हुए कहा फिर उसने साइड में खड़े पुलिस वाले को इशारा करते हुए यहाँ से जाने के लिए कहा दरअसल उसने अपने हाथ में विक्रांत का दिया हुआ बर्गर अभी तक पकड़ रखा था इसलिए उसे यहाँ से हटाना जरूरी था अमृत का इशारा मिलते ही वो वहां से गायब हो गया उधर अब विक्रांत इंटेरोगेशन रूम में पहुंचकर रमाकांत से पूछताछ करने की तैयारी कर रहा था इंटेरोगेशन रूम में विक्रांत के साथ ही नैना भी मौजूद थी वैसे तो विक्रांत अकेले ही रमाकांत को इंटेरोगेट करना चाहता था और वो नैना को बाहर भेजने की कोशिश भी कर रहा था लेकिन नैना को विक्रांत की आदत अच्छे से पता थी तो वो यहाँ रमाकांत को अकेले विक्रांत के भरोसे छोड़ नहीं जा सकती थी विक्रांत सन आदमी है अगर रमाकांत ने उसके साथ कुछ इधर उधर की बातें की तो फिर वो उसे तोड़ने में जरा सा भी वक्त नहीं लगाएगा इसीलिए नैना का यहाँ रहना जरूरी है कम से कम वो विक्रांत को कंट्रोल में तो रखेगी कमरे में घुसते ही विक्रांत ने सबसे पहले सीसीटीवी कैमरे की तरफ जाकर डिसेबल कर दिया रमाकांत की नजर जैसे ही उस पर पड़ी उसने तुरंत ही विक्रांत को पहचान लिया आखिर उसी की वजह ऐसी तो रमाकांत यहाँ जेल के अंदर अपना हाथ के बैठा हुआ था विक्रांत ने अपना इंटेरोगेशन शुरू करने से पहले ही नैना को समझा दिया कि तुम मेरे काम में जरा सांटे को, को सुनने के बाद चुपचाप कमरे में एक तरफ जाकर खड़ी होगी वो विक्रांत की एक्टिविटी को ध्यान से देख रही थी रमाकांत की इंटेरोगेशन आधी रात से चल रही थी लेकिन अभी तक उसने कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी थी इस चक्कर में अब तक ना तो नैना सोई थी और ना ही रमाकांत लेकिन विक्रांत थोड़ी बहुत नींद पूरी करके आया था तो उसकी बॉडी एनर्जेटिक लग रही थी विक्रांत ने अपना शुरू करने से पहले रमाकांत को बताते हुए बोला तुम्हारा दोस्त अशोक भी पकड़ा जा चुका है। उस हरामी ने सुसाइड करने की कोशिश की थी साइनाइड खा लिया था साले ने लेकिन साले की किस्मत बहुत खराब है मरा नहीं तुम्हें तो किसी ने बताया नहीं होगा वो तो सोचा की बता दू विक्रांत की बात रमाकांत ने बड़े ध्यान से सुनी लेकिन उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया जबकि नैना विक्रांत को देखकर अजीब नजरों से घूरने लगी मानो वह कह रही है कि रमाकांत को ये बताना ठीक नहीं है क्योंकि तो अगर उसे ये लग कि अशोक ने कर लिया है फिर तो उसका डर ही खत्म हो जाएगा और फिर वो कुछ भी नहीं बताने वाला लेकिन विक्रांत ने नैना के रिएक्शन की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया वो अपनी कुर्सी घसीटते हुए रमाकांत के बिल्कुल करीब गया और फिर उसके कानों में जाकर बोला रमाकांत अग्रवाल एक बात अच्छे से समझ लो बच के कोई नहीं जा पाएगा अगर अशोक की मौत हो भी गई ना तो फिर उसके बच्चे पोते सबको अपने बाप दादा के किए की सजा भुगतनी होगी समझे